जैसे बूंद सागर में गिर गई उनके वचन है हिरत हिरत थे सखी रहा कबीर हिराई बुंदुंद में सोकत हिरी जाए खोसते खोसते कबीर खो गया बूंद सागर में गिर गई अब उसके कैसे वापस लौट आए लेकिन फिर बाद में उन्होंने बदल दिया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 शरीर पर कोई परिणाम ना हो तो आप क्रोध ना कर पाएंगे अगर कोई कहे कि सिर्फ प्रेम करिए लेकिन आपकी आंखों से अमृत ना बढ़ते और आपके हाथों में प्रेम की लहर ना दौड़े और आपका हृदय ना धड़कने लगे और आपकी सांस और तरह से ना चलने लगे आप सिर्फ प्रेम करिए शरीर पर कुछ प्रगति मत होने दीजिए तो आप कहेंगे बहुत मुश्किल ये नहीं हो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 मेरी अपनी समझ में तो नृत्य भी पहली बार ध्यान में ही जन्मा मेरी समझ में तो जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसके कहीं मूल स्रोत ध्यान से संबंधित है मीरा कहीं नाचना सीख नहीं गई और लोग सोचते होंगे कि मीरा ने नाचनाच -नाच के भगवान को पा लिया तो गलत सोचते मीरा ने भगवान को पा लिया इसलिए ना चिट्ठी बात बिल्कुल दूसरी नाच नाच के कोई भगवान को नहीं पाता लेकिन कोई भगवान को पाले तो नाच सकता है और जब समुद्र गिरे बूंद में और बूंद नाचने न ना लगे तो क्या करें? और जब किसी भिखारी के द्वार पर अनंत खजाना टूट पड़े और भिखारी न ना नाचे तो क्या करें? लेकिन सभ्यता ने मनुष्य को ऐसा जकड़ा है कि वो नाच भी नहीं सकता मेरी समझ में दुनिया को अगर वापिस धार्मिक बनाना हो तो हमें जीवन की सहजता को वापस लौटाना पड़ेगा तो यह हो सकता है कि जब ज्ञान की ऊर्जा जगह आपके भीतर तो सारे प्राण नाचने लगे उस वक्त आप शरीर को मत रोक लेंगे अन थी ठहर जाएगी रुक जाएगी और कुछ होने वाला था वो नहीं होगा लेकिन हम बड़े डरे हुए लोग हैं हम कहेंगे कि अगर मैं नाचने लगूं मेरी पत्नी पास बैठी है मेरा बेटा पास बैठा है वे क्या सोचेंगे कि पिताजी और नाचते अगर मैं नाचने लगूं तो पति पास बैठी अगले क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी पागल तो नहीं होगी अगर ये भय रहे तो उस भीतर की यात्रा पर गति नहीं होगा और शरीर की मुद्राओं आसनों के साथ साथ और बहुत कुछ भी प्रकट होता है। एक बड़े विचारक के, न मालूम कितने सन्यासी साधुओं आश्रमों न मालूम कहां कहां गए इधर कोई छह महीने पहले मेरे पास आए तो उन्होंने कहा सब समझना आता है लेकिन मुझे कुछ होता है। तो मैंने उनसे कहा आप होने न देते होंगे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 और लोग जब मरेंगे तो बचाने ना आएंगे और लोग जब आप दुख में होंगे तो दुख छीनने ना आएंगे और लोग जब आप भटकेंगे अंधेरे में तो दिया नजर जलाएंगे लेकिन जब आप कर दिया जलने को तो अचानक तो लोग आपको रोक लेंगे ये लोग कौन है कौन आपको रोकने आता है आप ही अपने भय को लोग बना लेते हैं आप ही अपने भय को फैला लेते हैं चारों मुझसे कहने लगे हो सकता है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 हंसना रहो का है हंसना रहो उस सब को बह जाने दें उस सब को निकल जाने तो यहां तो हम आए ही इसलिए इस एकांत में है कि यहां लोगों का भय न होगा और सरु के वृक्ष बिल्कुल ही उनका संकोच न करें वो आपसे कुछ भी ना कहेंगे बल्कि वे बड़े प्रसन्न होंगे और सादर्श की लहरें भी आपसे कुछ न कहेंगी वे किसी से रह नहीं है जब उन्हें शोर करना होता है वे शोर करते हैं जब उन्हें सो जाना होता है वे सोते हैं और इस आपके नीचे पड़े हुए रेत के कंध ही कुछ ना चाहिए यहां कोई कुछ ना चाहेगा आप अपने को पूरी तरह छोड़ दें और जो आपके भीतर होता है उसे होने दें नाचना हो नाचें चिल्लाना हो चिल्लाए दौड़ना हो दौड़ गिरना हो गिर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 कुछ बात करनी हो तो थोड़ी देर हम बात कर ले फिर ध्यान के लिए जाते कुछ भी पूछना हो तो पूछे आपने कल बताया था कि जीवन में उपदेश होना चाहिए प्रकृति में सब कुछ निप प्रयोजन है निरुद्देश है तो फिर हमें क्यों उद्देश्य या प्रयोजन लेके चलना? निश्चित ही, वो मित्र पूछते हैं कि प्रकृति में सभी निरुद्देश्य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 कोई महावीर चक्र मिले कोई पद्मश्री मिले इसलिए भी नहीं खिला है फूल बस खिला है क्योंकि खिलना आनंद है खिलना ही खिलने का उद्देश्य है इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि फूल निरुद्देश्य खिला है और जब कोई निरुद्देश्य खिलेगा तभी पूरा खिल सकता है क्योंकि जहां उद्देश्य से भीतर वहां थोड़ा अटकाव हो जाएगा अगर फूल इसलिए खिला है कि कोई निकले उसके लिए खिला है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 नहीं मैं नहीं कहता हूँ कि उद्देश्य चाहिए इसलिए कहना पड़ता है उद्देश्य की आपने उद्देश्य पकड़ रखे हैं कांटे लगा रखे हैं अब उन कांटों को, कांटों को से ही निकालना पड़ेगा मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये पृथक पृथक वस्तु है एंटिटीज है या एक चीज है और आत्मा इनसे भिन्न है या इनका समूह को आत्मा कहा जाता है और इसमें से जड़ कौनसी चीज और चेतन कौन सी चीज है मित्र पूछते हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अलग अलग हैं, अलग अलग एंजाइटीज हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं या एक ही और वे ये भी पूछते हैं कि ये आत्मा से अलग है या आत्मा के साथ ही एक और वे ये भी पूछते हैं कि ये जड़ है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 क्योंकि जैसे जैसे पदार्थ के भीतर विज्ञान उतरा तो पाया कि पदार्थ के गहरे उतरो गहरे उतरो पदार्थ खो जाता है सिर्फ एनर्जी ऊर्जा रह जाता है। अणु के विस्फोट पर जो बचता है परमाणु वो सिर्फ ऊर्जा कण। परमाणु के विस्फोट पर जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचते हैं वे केवल विद्युत कर्ण उन्हें कर्ण कहना भी ठीक नहीं क्योंकि कर्ण से पदार्थ का बोध होता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 और किसी के सामने नौकर है वो एक और अगर हम उस घर में न गए हों और हमें कभी कोई आके खबर दे कि आज मालिक मिल गया था। और कभी कोई आके खबर दे कि आज नौकर मिल गया और कभी कोई आके कहे कि आज पिता से मुलाकात मिला और कभी कोई आके कहे कि आज पति घर में बैठा हुआ है तो हम शायद सोचेंगे कि बहुत लोग इस घर में रहते हैं कोई मालिक कोई पिता कोई पति हमारा मन बहुत तरह से व्यवहार करता है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 निरुदेश निर्लक्ष सिर्फ बहा जाता है कभी सपना देखता है कभी धन देखता है कभी राष्ट्रपति हो जाता है तब वो चित्त है तब वो सिर्फ तरंगे माप और तरंगे असंगत असंबद्ध तब वो चित्त है और जब वो सुनिश्चित एक मार्ग पर रहता है तब वो बुद्धि है ये मन के ढंग है बहुत लेकिन मन ही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 और इसलिए में मन खो जाता है खो जाता है इसका मतलब इसका मतलब वो जो लहरें वो थी आत्मा पर सो जाती हो जा। तब आपको पता चलता है कि मैं आत्मा की तब तक, तक, तक पता चलता है मन। विक्षुब्ध मन बहुत रूपों में प्रकट होता है कभी अहंकार की तरह कभी बुद्धि की तरह कभी चित्त की तरह वे, वे विक्षुब्ध मन के अनेक चेहरे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 विचार बहुत छोटा छेद है जिससे हम सत्य को खोजते हैं उसमें सत्य खंड खंड होकर दिखाई पड़ता है लेकिन जब विचार को छोड़कर हम निर्विचार में पहुंचते हैं ज्ञान में तब समग्र दिख टोटल दिखाई पड़ता है और जिस दिन वो पूरा दिखाई पड़ता है उस दिन बड़ी हैरानी होती कह रही एक ही था अनंत होकर दिखाई पड़ता था